नमस्ते संजय जी क्या नमस्कार नमस्कार श्रुति जी कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ बड़ा अच्छा लगा आपने मुझे निमंत्रित किया आ, तो आज अपना पॉडकास्ट शुरू करने से पहले जो बचपन से मैं करती आ रही हूँ कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम शुरू करते हैं पॉडकास्ट लेकर हिंदीवादी का नाम हिंदी का नाम <laughs> तो आपने हिंदी का नाम लिया बड़ा अच्छा लगा मुझे हिंदी Like Silicon Valley, हाँ। except it is Hindi. हाँ। तो ये मैं आपसे जानना चाह रही थी, जी, कि आपको इस हिंदी पॉडकास्ट को करने का ख्याल कैसे आया तो श्रुति जी क्या है कि आप भी जब बहुत काम कर रही हैं हिंदी के लिए और मैं भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता हूँ लेकिन हम लोगों का कोई ऐसा ऑडियो वाला सेक्शन नहीं था अब मुझे लगता है कि जो जो आपका नाम ही श्रुति है तो जो श्रुति वाला सेक्शन होता है भाषा का जो, सुन, जो सके। सुन सके उसका बड़ा महत्व है और हमारे तो सारी वेदों की रिचाये हर चीज जो है वो श्रुति से ही आगे बढ़ी हैं है। और हम लोग देते श्रुति में जरा कम काम कर रहे थे हाँ। और हम लोग तो काम कर रहे हैं लिखने में ज्यादा काम कर रहे थे तो इसलिए हमने कहा कि अगर पॉडकास्ट होती है तो बड़ा अच्छा रहेगा फिर एक और मेरा एक इसमें लोक था अपना हाँ. वो ये था कि आप हैं ट्रेन आर्टिस्ट और मैं <laughs> मैं मुझे बोलने का कोई इतना अंदाजा है नहीं तो मैंने कहा मैं कुछ सीख लूंगा आपसे दो बातें तो ये मेरा अपना लॉक <laughs> मतलब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आपने तो काफी कुछ हासिल किया है हमारी आर्ट को बरकरार रखने में तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब आपने ये विषय छेड़ा था क्योंकि इतने साल और मुझे यूएसए में 25 साल से ऊपर हो गए हैं तो यहाँ पर रहते रहते अब हर, अपने ख्यालों को अभिव्यक्त करने के तरीके इजाद होते रहते हैं नए नए तरीके तो कभी पावर पॉइंट सीखो कभी वो जारगन सीखो पर उस सब को करने में आ, मुझे लगा कहीं अपना जो आ, जो अपनी भाषा में जो बात सोचता है इंसान और जो सुनता है उसमें एक सुकून और आत्मीयता होती है जो कि आरओआई और मार्केट uh, शेयर के डिस्कशन वगैरह में खो सी जाती है। तो मुझे और मैंने बड़ी कोशिश की लोगों से कि मैं हिंदी में बात करने लगू तो कई लोग थोड़ा uh, अटपटा सा महसूस करते हैं कि हिंदी में क्यों बात हो रही है और अंग्रेजी में क्यों नहीं क्योंकि यहाँ हमारा कम्युनिकेशन का लिंगुआ uh, फ्रांका जो है वो तो अंग्रेजी, अंग्रेजी हो गई है तो। पर उस आत्मीयता को जो अपनी भाषा के साथ जो उन शब्दों के साथ जो मन में चित्रण होता है जो इमेजेस हाँ। बनती हैं वो कुछ अलग ही है और उनका लुत्फ कुछ अलग है तो मुझे लगा कि ये मौका मिलेगा कि आपसे बातें करके कुछ सीख सकूं और अपनी भाषा जो कहीं जुबान पर अटक सी रही थी हाँ। वो खुल जाए वो खुल जाए बिल्कुल सर तो ये आपकी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हम लोग जब भारत में जो धरा प्रवाह बोलते थे हिंदी में फिर वो प्रवाह कहीं रुक सा गया तो मेरा ऐसा विचार है कि भाषा एक नदी की तरह है जिसमें विचार बहते हैं जी। अगर आप उनको बह, बहने से रुक गए कहीं तो फिर वो अवरोध आ गया तो फिर उसके बाद डेम खड़ा कर दिया, हाँ, दिया <laughs> अवरोध आ गया तो फिर वो विचार आपके जो हैं वो शब्दों का रूप नहीं लेंगे वो अटक जाएंगे आपको लगेगा कि मैं क्या शब्द इसमें यहाँ प्रयोग करूँ और हमें देखा अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें शब्द नहीं मिलते हिंदी के तो हम इंग्लिश का या कोई और जो, जो, जो बन तो फिर वो हमारी इंग्लिश भी होती है विच इज़ बहुत ब्यूटीफुल बहुत अच्छा है कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें मगर अपनी मातृभाषा जो शुद्ध रूप की है वो जो मेरे जो माँ ने सिखाई है या जिसने भी सिखाई है मौसी ने अबुआ ने वो भाषा जो है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है और वो हमें छोड़नी नहीं चाहिए ऐसा मुझे लगता है मुझे और, और वो क्योंकि हमार हम उस परिवेश में पले बड़े हैं तो हमारे लिए वो कर्णप्रिय बहुत है पर जो आपने धारा प्रवाह की बात कही मुझे लगता है एक शब्द आ, शब्दों में आ, बहुत ताकत है बहुत कुछ कहने की पर अगर विचार आपके वो जो अवरोध हैं, उनसे रुके जा रहे हैं तो विचार अपनी पूरी परिपक्वता नहीं हासिल कर पाते और विचारों में अवरोध आने लगता है हाँ। उसमें एक तरह का एक, एक अंकुश लग, लग, लग जाता है और फिर आपको आपके जैसे कुंठित हो गए तो वो जो है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि जो हमारी मातृभाषा है जिसपे हमारा अधिकार था वो हमें छोड़ना नहीं चाहिए वो वर्चस्व हमारा उसको छोड़ना नहीं चाहिए उससे हमारी उसी से हमारा व्यक्तित्व है उसी से हमारा जो है वो जो जो भी पहचान पहचान है जी, जी। ये, तो ये ये बात है तो इसके लिए लगता है मुझे कि पॉडकास्ट करना एक अच्छी बात है लोग सुनेंगे और सुन करके फिर उनको लगेगा कि हाँ ये शब्द जो था मुझे याद आया कि हाँ मैंने सुना था कहीं हाँ, या पढ़ा था कहीं पढ़ा था कहीं उसकी खनक आएगी तो वो ये हम लोग का फिर लगता है मुझे एक तरह का कर्तव्य हो जाता है हाँ। कि हम लोग इतने सालों से यहाँ पढ़े वैली और भाषा को अच्छी तरह से जानते हैं समझते हैं है। है। है। और और प्रस्तुत कर सकते हैं हमारे पास वो जरिया है हाँ वो जरिया है बिल्कुल उसमें भाषा भी है और साहित्य भी है दोनों ही हम लोग करते हैं और आप तो खैर फिल्मों में भी हैं तो आपका तो अभिनय भी है तो देखिए सारी सारी चीजें होती है अब देखिए हम लोग एक उदाहरण के तौर पे हम लोग वाइन पीते हैं तो हम लोग चेयर्स करते हैं और वो मैंने देखा आजकल मैंने भी कर रखा है मैंने अपने गिलासों को घुघरू बाने रख है उसमें ताकि जब वो जब वो वाइन खत्म हो तो टंग की आवाज हो हाँ। ताकि मुझे पता चल जाएगी हाँ। तो क्या है एक साथ हो तो उसका आनंद कुछ और तो इसलिए अगर हम लोग पॉडकास्ट में कुछ बोल करके उसमे कुछ उसको पूर्ण बना सके तो पुराने जमाने में जब लेखन नहीं था तो हमारे वेद तो कहकर ही हर जेनरेशन तक पहुँचाए गए है तभी तो मुझे ये मतलब जब आपने पूछा तो मेरे लिए तो था लेखी और पूछ पूछ एक मौका मिल गया ये प्लेटफॉर्म बनाने का तो हिंदी में रुचि तो हखते आपने थोड़ा सा कह दिया कि मैं फिल्मों में काम करती हूँ पर मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आपका इतना जो परिपक्व दृष्टिकोण है वो कहाँ से आया आपकी जर्नी क्या रही तो मेरी जर्नी था बड़ी सिंपल सी थी एक बहुत छोटी सी जगह है उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद आप हाँ, जानते हैं फरुखाबाद को और वहाँ पर एक छोटा सा गांव है वहां पर मेरा बड़पुर नाम है उस गांव का वहां पे एक, एक मिशनरी स्कूल था अभी सॉरी मैं स्कूल कह रहा मिशनरी अस्पताल था हाँ, वहां पे मेरा जन्म हुआ और मेरे जो माता पिता थे वो उनका ट्रांसफर जॉब था तो कभी आज यहाँ तो कल वहाँ तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा हुआ हाँ। तो उससे मुझे लाभ ये हुआ कि मैं ब्रजभाषा बोलना भी सीख गया अवध में भी रहा मैं बुंदेलखंडी मैंने सीखी और मैं मेरठ में रहा तो मुझे थोड़ा बहुत हरियाणवी और उसका अंदाजा हुआ और मेरे मित्र उत्तराखंड में थे तो वहां से भी तो एक तरह का एक, एक पूरे उत्तर प्रदेश की छाप लग गई मेरे ऊपर तो बस वो लिखने लिखने में भी वही है मेरे कभी ब्रजभाषा निकल आती है कभी अवधि निकल आती है कभी मैं में लिखता हूँ बस यही मेरी पहचान है और मुझे बड़ी खुशी है लोग कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश का रहने वाला भैया होता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ मुझे मुझे और हाँ, दादा कहकर बुलाती थी उत्तर प्रदेश से हाँ मैं भी हाँ, तो तो उत्तर प्रदेश से काफी जुड़ी रही हूँ पैदाइश मेरी देहरादून की है जो अब उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है उत्तराखंड की राजधानी है पर पली बढ़ी आपकी तरह मेरे फादर ट्रांसफरबल जॉब थे वो इंडिया भर में जाते रहते थे तो मैं चेन्नई में बचपन बीता तो तमिल भी जानती हूँ भरतनाट्यम सीखा कला क्षेत्र में इसी वजह से क्योंकि चेन्नई की कल्चर से मैं वहां वाकिफ हुई दिल्ली में काफी समय बिताया है और मुंबई में तो हिंदी के हर जो डिस्टोर्शन है हर प्रतिरूप से काफी अच्छी तरह से वाकिफ हूँ पर परिवार उत्तर प्रदेश से था तो घर में काफी अच्छी परिमार्जित हिंदी का उपयोग किया जाता था तो उसका कहीं ना कहीं मुझे फायदा तो हुआ कि स्कूल में हिंदी सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता था मेरे नंबर आ जाते थे पर फिर इतने सालों बाद जब मैंने अपने विदेश में अपने बच्चों को पालते वक्त उनसे हिंदी में बात करना शुरू किया तब मुझे लगा कि लोग कैसे अपनी भाषा छोड़े दे रहे हैं क्योंकि जब छोटे बच्चे हिंदी में बात करते हैं और बड़े उनसे अंग्रेजी में जवाब देते हैं तो बच्चों के लिए भी वो एक खास अपरचुनिटी मिस हो जाती है कि वो कैसे और सीख सके जो उनको आता है जो वाक्य वो बोल सकते हैं उसके आगे क्या और वो हम बड़ों का कर्तव्य बनता है कि हम उनकी भाषा का विस्तार आ, थोड़ा बढ़ा सके बिल्कुल बिल्कुल और शब्द जो दोस्तों की तरह होते हैं बचपन बचपन के शब्द की याद लाते हैं हैं और वो जोड़े रखते अपने अपने परिवार से अपने पुराने उससे जब हम लोग इंडिया जाते हैं और कभी कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो वहाँ भाई बंधु हैं वो पलट के देखते हैं है तुम्हें बड़ा पुराना शब्द याद है तो मैं कहता हूँ भाई मैं तो मुझे तो वो शब्दों से बहुत दोस्ती है पुरानी नहीं मैंने मैंने अपने बच्चों को सिखाया था कि वो बचपन की एक मेमोरी थी कि गुब्बारे वाला आता है तो सब बच्चे बाहर दौड़ते हैं तो मेरे बच्चों ने शब्द गुब्बारा दिल्ली में अगर जब बच्चे कहते मुझे गुब्बारा चाहिए तो सब लोग हंसते थे कहते था अच्छा बेटा बलून, बलून चाहिए तो गुब्बारा शब्द मुझे लगा कि अटपटा हो गया है लोगों के सुनने में कम आता है पर अब मैं तो आपको थोड़ा गूगल करके जान गई समझ गई पर मैं चाहती हूँ संजय जी आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए जो कि गुगल महाशय नहीं बता सकते हैं। <laughs> तो हाई स्कूल तक या उसके बाद मतलब आपने कुछ उसको कंटिन्यू किया कैसे आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलते हैं <laughs> तो हिंदी फॉर्मली तो स्कूल में मैं केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ी और अच्छी हिंदी वहां पर पढ़ाई भी जाती थी कुछ अच्छे अध्यापक भी थे मैंने कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हिंदी अनिवार्य थी हाँ। तो वहां भी पढ़ी और मुझे याद है कि आ, कविता पढ़ने का कहने का शौक बचपन से था और मैंने कभी सम्मेलनों में भी भाग हाँ। लिया हाँ। और हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग, भाग लेती थी आशुभाषण करती थी तो हाँ। उसमें आपको बिना प्रिपेयर किए अपने बात रखने का नर होना चाहिए और अपने विचारों को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना होता था कि कि दूसरे आपकी बात काट तो मैं उसको कहती थी कि शब्दों की पतंग बाजी। पतंग बाजी है। <laughs> तो तो हिंदी का शौक बहुत रहा है हाँ। और मैं उस दौरान भारत में पली बढ़ी हूँ जब दूरदर्शन छाया हुआ हाँ। था तो दूरदर्शन और आकाशवाणी में बहुत अच्छे दर्जे की हिंदी बोली जाती थी और मैं कोशिश करती थी कि अपनी अपनी भाषा को उनके अनुरूप ढाल सकूं कि उन जैसी आ, मेरी आवाज लग सके या बात उ, उस लहजे में कही जाए तो आ, हिंदी तो शौकिया सीखिए पर ये मैं अपने माता पिता को भी श्रेय देती हूँ कि हम एक हिंदी परिवेश में पले बढ़े हैं और मेरे पिता जब भी पोस्ट भेजा करते थे वो देश विदेश की यात्रा करते थे तो तो इतनी अच्छी हिंदी में लिखते थे जब मैं छोटी थी मुझे सारे शब्दों का अर्थ भी नहीं ज्ञात होता था तो खुद पर ये मैंने चैलेंज रखा था कि अगली बार जब उनका पोस्ट कार्ड आएगा तो मैं अपने बूते पर सब समझ पाऊंगी तो वही है उन्होंने जो प्रयास किया ताकि हाँ। हमारी हिंदी निखर सके हाँ। वो मुझे भी लगता है कि मेरा हाँ। मेरा तो भी कर्तव्य तो आपको जो अभिनय और जो आपने नृत्य सीखा हाँ। उससे आपको भाषा में कुछ लाभ हुआ भाषा से आपको उसमें लाभ हुआ कुछ इन दो चीजों में कुछ अभिनय से मुझे ये पता चला कि जो जिस तरह की हिंदी की मैं आदि थी वो कहीं बोलचाल की भाषा से कहीं परे थी नहीं। तो अः अवधि मैंने भी सीखी मेरी नाना नानी और दादी सब अवधि में ही बात किया करते थे पर बोलचाल की भाषा जो खासतौर पे मुंबई जाने के बाद लगा कि अगर मैं बहुत स्पष्ट और निखरे हुए शब्दों का प्रयोग करूं मुझे आज भी लोग कहते हैं कि तुम ऐसे ऐसे शब्द यूज करती हो जो कभी, कभी हाँ, लुप्त हो गए पर जब मुंबई गई तो मुंबई की सड़क छाप भाषा भी सीखी और देखा कि उसमें भी एक अलग तो तो मजाक है मिठास मिठास है एक हर हाँ, भाषा सब सब का सबको जोड़ने का, का, का, का काम करती है तो भाषा को वहीं तक रखना हाँ। चाहिए जो आप कर सके और जिसमें आप आराम से बिना किसी किसी बा, बाधा के अपने विचारों को अभिव्यक्त करें बिल्कुल वही बात है और भाषा का रूप बदलता रहता है लेकिन भाषा को पीड़े में अगर आप बंद कर ले हाँ, तो फिर हाँ, वो जो है फिर उसके पंख अगर न पसारे तो भाषा के, के सौंदर्य खत्म हो जाता बिल्कुल, है बिल्कुल और वो तो, हमने सीखा था ना देशज और विदेशज शब्द तो, तो कितने सारे अंग्रेजी या लैटिन रूट के शब्द हिंदी में आ गए और हिंदी के कितने शब्द विदेशी भाषाओं में गए हैं जो स्पेनिश में मेरे बच्चे जब Spanish पढ़ रहे थे तो मैं उनको हर बार कहती थी अरे ये तो हिंदी का शब्द है कि नारान्या उन्होंने ऑरेंज के लिए रखा है तो वो हमारा नारंगी है और उनके नंबर्स में दोस्त और बी एस और सीते हमारे दो और दस और साथ ही सर सब, सब सब सब एक, सब हाँ। तो आपने पूछा की मेरे बारे में कोई ऐसी चीज जो की गूगल ने जानता हूँ ये बड़ा मजेदार प्रश्न है तो मैं आपको बताता हूँ की जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं उठ के पानी भी नहीं पीता था क्योंकि मैं सबसे छोटा हूं और घर में नौकर जाकर थे हाँ। तो मेरी माताजी ने देखा कि भाई लड़का तो बिगड़ गया तो ये तो इसका तो कुछ हो नहीं सकता हाँ। तो उन्होंने मुझे धीरे से सिखाना शुरू किया तो ए, उस, मेरी रुचि जो थी वो उन्होंने कुकिंग की तरफ बढ़ाई आपको ए, कुछ जो बनाना है तो बना के देखो तो मैं ये कहता था कि भाई मैं केमिस्ट्री में जब टाइटिशियन करके आते थे तो मेरी माँ को सुनाया करता था कि माँ देखो मैं एक एक गूँध से कितना फ़र्क पड़ता है और गूंध डाली और नीले का लाल हो गया एकदम और ये हो गया तो माँ कहती थी कि ये बड़ा अच्छा है एक गूँ से इतना फ़र्क़ पड़ता है लेकिन देखो अगर तुम चाय बनाओगे तो उसमें चीनी दो चम्मच डालो या डेढ़ चम्मच डालोगे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा ये तो बहुत ही एक ऐसा कोई उसमें प्रिसीजन या कोई इस तरह का नहीं है कि एक पॉइंट पर आकर क्या वो करना है तो मैंने कहा ये बात तो सही है तो मुझे थोड़ा थोड़ा वो हुआ कि अच्छा उत्साह आया कि चलो तो मैं करता हूँ तो बोले पानी चढ़ा दो बताती फिर बताती हूँ क्या कर फिर उसमें पत्ती डालो भी वो कितना कैसा रंग बदल रहा है इसका देखो कैसे पत्ती कै, कैसे इसका पैटर्न चेंज हो रहा है ऐसे करते करते मैंने अब चाय बनाना सीखा फिर होते होते मुझे इतनी रुचि आ गई कि आपको पता ही की आजकल तो मैं बस खाना बनाने में मुझे तो आजकल मैं मिर्ची का चाय मेरा जो हो गया बिल्कुल एकदम पक्का पक्का हो गया अभी आपको खिलाऊंगा मैं इसके बाद तो इस तरह से परिवर्तन आते हैं तो ये आपको गूगल पर नहीं मिलेगा हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात शायद आप फेसबुक पर अपने अचारों की अब तो मुझे जो है बड़ा मजा आता है कि मैं अपनी रेसिपी शेयर करता हूं, तो लोग जो है वो इस बात को जाने के भाई जो मैं बना रहा हूँ वो उसकी जने कहा जा रही है हाँ, सही बात सही <laughs> तो ये है सर और बताइए कुछ आपने आजकल आपने कुछ कोई नई कविता सुनी हो कुछ कविता पढ़ी हो कुछ आपने कुछ कहानी सुनी हो हाँ। होता हाँ। हाँ। है की मैंने अपनी पहली पिक्चर की थी चार साल की उम्र में अरे मद्रास में तमिल पिक्चर जो काफी हिट हुई थी उसमें मेरे स्कूल आए थे और हीरो हीरोइन गाना गा रहे हैं और एक बच्चे को उठाकर उसके साथ मतलब काफी खुशी का माहौल बना रहे थे तो वो जो बच्चा जिसको उठाया गया था वो मैं ये किस वर्ष की बात है अब आप फिर मेरी उम्र मतलब ठीक है बहुत पुरानी बात है अब ये तो मैं कह सकती हूँ आराम से कि 25 साल से ऊपर की बात है ठीक है ज्यादा पता नहीं चलता पर अब हम अपना नया अध्याय शुरू करते हैं हाँ। कि आप तो आ, मैंने आपको कवि के रूप में जाना है और कथाकार के रूप में जाना है और मैं भी कविता में रुचि रखती हूं और अब तो पटकथा लिखने में भी अपना हाथ हजमा रही हूं तो, तो आपने अभी कोई रिसेंटली कोई पटकथा लिखी है उसके बारे में कुछ बताइए हाँ तो, हाँ। तो हाँ। मैंने आज तक चार पटकथाएं लिखी है हाँ। पर पहली मेरी फीचर फिल्म है जो तीन छोटी कहानियां लिखने के बाद मैंने अटेम्प्ट की और आ, ये फीचर फिल्म अनेकानक औरतों के एक्सपीरियंसिस पर आधारित है मैंने बहुत लोगों से बात की और उनके आ, उनके जीवन में जो एक्चुअली में चीजें हुई हैं ट्रू इवेंट्स उनका सम्मिश्रण है आ, पर थोड़ा सा हौसला बढ़ा मेरा कि आ, एक स्क्रिप्ट लिखी और यहाँ के अमेरिका के कुछ कॉम्पिटिशन्स में डाली तो सेलेक्ट होने लगी फाइनलिस्ट हो गई है एक फेस्टिवल में और सब मुझे बहुत आ, खुद को कुछ लिखा तो आ, लगता है कि हाँ शायद मेरे दृष्टिकोण में कुछ बात है क्योंकि उन्होंने बेस्ट फोकस एंडपेक्टिव के लिए आप किया तो मुझे लगा कि मैं अपना नया तो भारे लेखन भारे। का शौक है पर मैं चाहती हूं कि हम अब एक अध्याय ऐसा रखें अपने पॉडकास्ट में जिसमें हम अपनी कविता कला और कहानी की अभिरुचियों को शेयर कर सकें तो आपके भाईजी के किस्से हमने बड़े सुने हैं तो शुरुआत भाईजी के किस्से से करते हैं चलिए हाँ मेरे भाईजी जो है वो आजकल मेरे इमेजिनरी फ्रेंड मेरे जो काल्पनिक मित्र हाँ। और वो जो है वो एक समिश्रण है बहुत सारे से मेरे भाईजी दोस्त जो हैं हाँ। भारत में और जनरली uh, मतलब दिल्ली के आसपास पास जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ वहां पे रहते हैं और भाई जी जो है वो सबको रिप्रेजेंट करते हैं हाँ। कभी वो मेरे uh, जीजाजी की तरह हो जाते कभी मेरे खुबा जी की तरह हो जाते कभी मेरे भाई की तरह हो जाते है मगर यह है कि वो मुझे फोन जरूर करते हैं और वो मुझे फोन करते हैं और अपना जो उनका इंडियन भारतीय दृष्टिकोण है, है हाँ। वो सामने रखते हैं और मेरा जो एन नॉट नॉट रियल इंडियन वाला जो मेरा एटीट्यूड है वो उससे जो हमेशा कुछ ना कुछ एक एक उसमें एक झगड़ा तो नहीं कहना चाहिए एक तकरार हो जाती है नाक छौक हो जाती है मीठी मीठी, मीठी, मीठी नौक <laughs> नौक और उसके बाद फिर वो फोन रख देते हैं मगर तो फिर सोचते हैं वो मेरे मेरे बारे में और मैं सोचता हूँ उनके बारे में और फिर अगला फिर हम लोग फोन करते हैं और फिर वही प्रेम वही वही सब बातें तो वो चलता रहता है ये है सब तो ये भाई जो मसालदान में जब तक कुछ तीखे मसाले ना तब तक ज़िंदगी में, तो में मजा ही तकरार ना हो थोड़ा, तो तक तक थोड़ा दृष्टिकोण में कुछ नहीं थी तो आप कहे तो मैं भाई जी का किस्सा सुनते भाई जी का किस्सा मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पोस्ट किया था तो भाई जी व्हाट्सएप पर तो एक्टिव थे पर उनका फोन नहीं आया तो पहले तो सोचा की बिजी होंगे फिर चिंता हुई की क्या हुआ फोन करो तो बिजी खैर फाइनली हमारी लेट सुबह और उनकी बीती शाम जब फोन आया तो भाई जी कुछ डिस्टर्ब कुछ थके से थे तो मैंने पूछा क्या हाल है फोन नहीं आया आपका कहने लगे अरे वो अपने मेहरा साहब नहीं है द्वारका वाले जिनका छोटा लड़का टोरंटो में हाँ वही लकी वो आया हुआ था तो उन्होंने लंच पे बुलाया था अच्छा लंच पे तो आप अब आ रहे हैं क्या करें जाने में जाए और आने में तो बस पूछो ही नहीं मैंने आश्चर्य से कहा कि बस द्वारका तक जाने में इतना वक्त लग गया भाई जी गुस्से में थे कहने लगे सब जवानी का नशा और जोश है देखो सिग्नल तोड़ के दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को छोड़ छाड़ के चला जा रहा है सारा ट्रैफिक पछाड़ के जाम नहीं लगेगा तो और लगेगा मैंने कहा भाई जी मेरी समझ में नहीं आता कारे बिक रही है बच्चों के पास नौकरी नहीं है पेट्रोल के दम आसमान छू रहे हैं धड़ाधड़ चालान कट रहे हैं फिर भी इतना ट्रैफिक कहने लगे पूछो पूछो ही नहीं मैंने कहा इससे तो अच्छा मेट, मेट्रो ही और भाई मौसम इतना चिप आ ना मैंने का नहीं, आप आ जाओ तो वहां ट्रम्प राज है तो आपके यहाँ कौन सा नाम राज है भाई जी विफर गए बकवास ना करी यार चल फिर बात करते हैं फिर क्या उन्होंने घर से फोन काट दिया आप कह रहे हैं ये क्या बात हुई मैं भी तो ये कह रहा हूँ ये भी कोई बात हुई <laughs> तो ऐसा चलता रहता है मतलब हाँ दिल्ली की भीड़ का इस समय मैं काफी ज्यादा मेरे दिमाग पर छाई हुई है क्योंकि अः त्योहार का सीजन आ गया है और बचपन में जाया करती थी लाजपत नगर की भीड़ में और कभी थोड़ा घबराहट होती थी कभी थोड़ा उत्साह पैदा होता था वो दियों की शॉपिंग और खानपान नए नए परिधान रंग बिरंगा सब जो घरों में लटकाने वाले झाड़ फानूस वो सब एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिससे मुझे लगता है कि वो सब कविता के लिए बिल्कुल आ, आ, है। बहुत ही अच्छा माहौल हर उस माहौल से कितना कुछ सीखने को और एक्सपीरियंस करने को मिलता है जिससे लगता है कि कुछ कह सके उसका बखान कर सके बिल्कुल बिल्कुल तो अब बताइए आपका आप आजकल तो क्या पढ़ रही हैं? मैं तो अभी गुलजार साहब आए थे सिलिकॉन वैली थे पहले तो बहुत दिनों से एक किताब रखी हुई थी जो मैंने नहीं पढ़ी थी गुलजार साहब की बहुत सारी कविताओं से वाकिफ हूं पर एक नई चीज पढ़ी उसमें बहुत छोटी सी उन्होंने लिखी है पोर्ट्रेट ऑफ अ पोएट तो उनसे बेहतर कौन बता सकता है कि पोएट यानी कविताकार या कवि के दिमाग में क्या चलता है उन्होंने लिखा है तूत की शाख पे बैठा कोई दूध की शाख पे बैठा, बैठा कोई, कोई बुनता है रेशम के तागे लम्हा लम्हा खोल रहा है पत्ता पत्ता बीन रहा है एक एक सांस बजाकर सुनता है सौदाई एक एक सांस को खोल के अपने तन पर लिपटाता जाता है अपनी ही सांसों का कैदी, रेशम का ये शायर एक दिन अपने ही तागों में घुटकर मर जाएगा तो इतनी छोटी सी बात है पर यही मुझे हमेशा लगता था कि जब मैं कुछ कोई नई कृति शुरू करना चाहती हूं तो एक इतने सारे उद्भाव आते हैं इतने सारे जोश आता है और उस सबको एक छोटे से शब्दों के रूप में या फिर चित्रण पेंटिंग के रूप में या फिर उसमें उसको किस तरह से फिल्माया जाए उस रूप में इतने सारे ख्यालों को फिर छन्नी से छान छछान कर जो निकलता है जो उसका रस कुछ अलग होता है वो बनाने और, के लिए पूरा लिपट जाना पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल अपनी हस्ती को एकदम उसके अंदर ढाल लेना पड़ता है ये यही तो अच्छी बात है आपको ये भगवान ने एक स्वागत दिया है कि आप अग्नि भी कर सकती हैं नृत्य भी कर सकती हैं आप स्त्री भी हैं संवेदनशील <laughs> भी हैं तो इसलिए आपको ये एक आशीर्वाद है कि आप उसमें अः घुल मिल जाती हैं और एक आदमी के लिए बड़ा कठिन होता है ये तो कोशिश करता हूँ मैं लेकिन क्योंकि मैं स्त्री नहीं हूँ इसलिए मैं उतना उतना नहीं लिप्त हो पाता है गुलजार साहब स्त्री नहीं और बड़े बड़े कवि और हमारे शायर जो हाँ हाँ, तो है वो स्त्री नहीं थे तो उन्होंने वो समय हाँ। इन्वेस्ट किया है अपनी बात को निखारने का अपने शब्दकोश को निखारने का हाँ। ताकि वो ऐसे ये नहीं कि वो बड़े आ, आ, आ, मुश्किल शब्द इस्तेमाल करते हैं पर वो ऐसे शब्दों को जोड़ते हैं उनकी श्रृंखला बनाते हैं कि आपके दिमाग में जो छवि बन रही है चित्र रहा है हाँ। और या फिर किसी आपकी प्यारी सी मेमोरी को अः छू जाते हैं तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो कवि होता है उसको एक अलग दर्जा मिलना चाहिए और कहीं हमारे आगे की पीढ़ियां कविता के के इंस्पिरेशन से वंचित ना रह जाए तो हाँ, हमारा यही प्रयास है कि हम कुछ नए तरीके से लाते रहे आप गुलजार साहब की तो बात होगी आप तो हमारे सिलिकॉन वैली के अपने गुलजार हैं तो आपका अपना लिखा कुछ अगर आप शेयर करें तो बड़ा मजा आएगा मैंने आज ही ये कुछ पंक्तियां लिखी हैं और जो आप बात कह रही कि भाषा की कठिनता ना हो सरलता हो और ऐसा हो जिसमें कि बोलचाल की, बोल की भाषा हो तो मैंने कुछ लिखा है छोटा सा उलझन पे उलझन जो है इसका मतलब ये है कि आप कुछ मानसिक उलझन भी हो सकती है फिजिकल उलझन भी हो सकती है तो मैं कुछ अपना मैं कुछ क्रिएटिव काम करता रहता हूँ बच्चों के साथ तो मेरे पास आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत सारा सामान था हाँ। तो मैं उसको क्लासिफाई कर रहा था हाँ। और उसमें बड़ा समय लगा मुझे लेकिन बड़ा आनंद भी आया तो उसमें मुझे एक रस्सी का गुच्छा मिल गया जिसको मैं देख करके मुझे एक, एक ख्याल आया कि मैंने कुछ शब्दों में लिखा तो है एक छोटा सा रस्सी का गुच्छा आपके लिए प्रेरणा स्रोत हो गया बिल्कुल साहब बिल्कुल वो जो सुनकर बड़ा मजा आया तो ये ऐसा बहुत छोटी सी बहुत छोटी सी कविता है कुछ उलझन अच्छा तो सुलझाने का है मन क्यों सुलझा सुलझा के करोगे क्या क्या पिरोना है क्या सीना है उलझन है तो है उलझन को देखो उसे देख के खुश हो लो उसे महसूस करो वो किसी का क्या लेती है वो किसी का क्या लेती है बस उलझी पड़ी है फोटो में भी अच्छी दिखती है तो उसे जैसे के तैसा रहने दो और उससे कहो उलझन बस तुम रहने ही दो <laughs> तुम्हारी उलझन दूर हो जाएगी <laughs> खूब ये तो मतलब आज के जीवन में जो सबके कहते हैं ना नॉट्स बंधी हुई हैं हर जगह तो सबकी उलझने जो इतनी सारी एक अगर ग्राफिक बनाए तो इंसान कहीं भी जा रहा हो तो उसके आसपास कई उलझने मंडराती रहती है तो अगर उलझन को उलझन रहने दो और अपना रास्ता निकालते रहो तो जीवन कितना सरल हो जाएगा आप सरल भाषा में आपने इतनी गुढ़ बात कहेगा तो इसका इसका जो जो समराइजेशन है वो बड़ा अच्छा किया है किसी ने वो कहते हैं है नूडल्स आर कॉम्प्लेक्स बाई नेचर डोंट ट्राई टू अंटेंगल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया <laughs> मुझे आप आपने कहा कि ये आपका प्रेरणा स्रोत था इतनी सरल सी बात मैं एक और गुजार की बात शेयर करना चाहती हूँ मुझे ये लगता है कि हमारी जो बचपन की यादें हैं मेमोरीज हैं उनमें कितने सारे प्रेरणा स्रोत थे और जो हमारी मतलब ऑफिस जनक जिंदगी हो गई है उसमें चाहे कितना भी कर लो देख लो कि कितना इंस्पिरेशन ले सकते हो एक कंप्यूटर से वो वही एयर कंडीशन कमरे और वही क्यूबिकल्स और वही लाइट्स तो उसमें दिमाग उस तरह चल ही नहीं सकता है जिस तरह उन चीजों से जिनसे हम परे होते जा रहे हैं तो गुलजार साहब ने एक बड़ी खूबसूरत कविता लिखी जिसमें जो उपला है उपला? जो रोज जलता है चूल्हे में उससे इंस्पायर होकर इतना खूबसूरत मेटोफॉर बना हाँ, के लिखा है तो मुझे ये कविता बहुत पसंद आई थी उन्होंने उसका शीर्षक दिया है ईंधन ईंधन हाँ। फ्यूल छोटे थे माँ उपले थापा करती थी हम उपलों पर शक्ले गों आख लगा लगाकर कान बनाकर नाक सजाकर पगड़ी वाला टोपी वाला मेरा उपला तेरा, तेरा उपला <laughs> अपने अपने जाने पहचाने नामों से उपले थापा करते थे हंसता खेलता सूरज रोज सवेरे आकर गोबर के उपलो पे खेला करता था और जो उपले धूप में, में सिकते थे, थे। रात को आंगन में जब चूल्हा जलता था हम सारे चूल्हा घेर के बैठे रहते थे किस उपले की बारी आई किसका उपला राख हुआ वो पंडित था वो मुन्ना था एक दशरथ था वर्षों बाद मैं शमशान में बैठा सोच, सोच रहा हूँ आज की रात इस वक्त के जलते चूल्हे में एक दोस्त का उखला और बहुत बहुत गहरी बात बहुत सुंदर कितनी सरलता कितने ढंग से कही पर इतनी छोटी सी इसे बात कि आज कौन कहा पिसा ये पता नहीं तो वो जो बचपन की यादें जो हम लोगों को इकट्ठा हाँ। करती थी जोड़ती थी वो अगर हम ताजी करते रहें तो कहीं वो कनेक्शन बना रहता है बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी आपने कविता पढ़ी क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है कि हम चाहते हैं जो बचपन की यादें आपकी हैं और जो आज के आपके अनुभव हैं उनके बीच में एक एक ब्रिज बना दे और यही ये इसीलिए हमसे उसका नाम दिया हिंदी वादी आपने बहुत अच्छा नाम दिया है <laughs> इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और चलते चलते हम ये अब तो काफी समय हो गया तो हम लोग अपने कैसे कांटेक्ट करें लोग हमको और क्या वो हमसे करते हैं ये हमें बताएं हाँ, तो उसके बारे में आप कुछ बताए तो हाँ, पता है मैं वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रही हूँ तो जब तक हिंदी वादी वेबसाइट बनती है तब तक अगर लोग अपने सुझाव देना चाहें या हमसे संपर्क करना चाहें तो हम लगता है की हमारे ट्विटर के जरिए वो हमसे संपर्क करें आप है ना ट्विटर मैं ट्विटर, ट्विटर गो गो है। गो गो तो बिल्कुल मॉडर्न <laughs> <laughs> <laughs> तो आप बताइए आपका ट्विटर हैंडल क्या है मेरा ट्विटर हैंडल है एट इंडोजीनियस आई एन डी ओ एज इन इंडिया And G I N -E U S uh, as in Einstein. So, <laughs> हाँ, <laughs> yeah. संजय जी से और मुझसे अगर ताल्लुक करना हो तो एट uh, श्रुति तिवारी स्पेलिंग देती हूँ मैं एस एच आर यू टी आई और name T E W A R I क्योंकि मेरे uh, इन लॉज ने बताया था कि हम तेबर वाले तिवारी हैं है तो, <laughs> तो आ, हम हमारे सुनने वाले हमसे अपने सुझाव भी दे सकते हैं और ये भी बता सकते हैं हमसे कि वो आखिर क्या सुनना चाहते हैं कि उन कुछ हमारे इंटरेस्ट्स होंगे पर हम चाहते हैं कि हमारे सुनने वाले भी हमारी हिंदी वादी में शामिल होते रहे और वो क्या सुनना चाहते हैं और किस तरह की कविताएं कथा सुनना चाहते हैं या किन मुद्दों पर आ, हमारी चर्चा सुनना चाहते हैं वो सब आ, हमें हमारे ट्विटर हैंडल पर संपर्क करके पहुंचा सकते हैं बिल्कुल तो श्रुति जी आ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग फिर जल्दी ही मिलेंगे और इसको हम नियमित रूप से फिर करने के प्रयास करेंगे हाँ। कि हम हर ए, एक दो हफ्ते के अंदर हम जो है अपने सुनने वालों को नए धन्यवाद भाई सुनने वाले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी हिंदी में शामिल किया जी इस आशा के साथ कि जितना अच्छा आप बोलती हैं मैं उसका कुछ प्रतिशत मैं भी बोल <laughs> चलती रहेगी धन्यवाद